वैसे तो सोलन का टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है यहाँ पर ज्यादातर ठंड ही पड़ती है और अब तो ठंड का मौसम भी शुरू हो चुका था सुबह के समय हल्की धूप रहती है तब तो थोड़ी राहत होती है लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगता है बर्फीले पहाड़ की तरफ से ठंडी हवाएं बहने लगती हैं जो कि ठंड की सीमा को पार कर रहा था तेज हवाए चलने से यहाँ सड़क पर काफी सारे पत्ते भी फैले हुए थे काफी ठंडक का एहसास हो रहा था शहर में स्थित कॉलविन नर्सिंग होम के पास एक लाल रंग की कैब आकर रुकती है इस कैब में से एक लड़की बाहर निकलकर आती है और फिर वो सड़क और चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगती है उसने एक ब्लैक कलर का स्वेटर पहन रखा था जिसमें लगी हुई हुडी से उसने अपने चेहरे को ढक रखा था जिससे उसका चेहरा दूर से बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था रेड कलर की होन्डा इमेज कार से निकलने के बाद उस लड़की ने कैब ड्राइवर को कुल दो सौ का भुगतान किया इसके बाद चुपचाप सड़क पर चल पड़ी सड़क पर चलते समय वो कॉलविन के मेन के, के बाद लोहे का एक बेहद के आस पास काफी झाड़िया और जंगली पौधे उगे नजर आ रहे थे उस लड़की ने पहले गेट से अंदर झाक कर देखा वहां पर उसे अंदर की तरफ जाती हुई एक सड़क नजर आ रही थी उस लड़की ने एक बार फिर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई जब उसे उसे यकीन हो गया कि इस वक्त उसे कोई भी नहीं देख रहा है, तो फिर उसने जल्दी से इस लोहे के रोड से बने हुए गेट के भीतर अपना हाथ डालकर उसमें लटक रहे जंग लगे हुए लॉक में कुछ करने लगी उसने बामुश्किल सेकंड में ही इस जर्जर दरवाजे के लॉक को तोड़कर अलग कर दिया और फिर उसने गेट को अंदर की तरफ धकेल दिया अंदर जाने के बाद उस लड़की ने फिर से इस दरवाजे को बंद कर दिया और फिर सबकी नजरों से बचते हुए वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगी आगे जाकर उसने लोहे के तार से बनी हुई एक बाउंड्री को भी पार कर लिया। इस बाउंड्री को पार करने के बाद अब ये लड़की कॉलविन हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बिल्कुल पास में आ चुकी थी सबकी नजरों से बचती हुई ये लड़की जल्दी से कॉलविन हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई वहां पर यह चुप एक कमरे में पहुंच गई जो कि हॉस्पिटल का स्टोर रूम मालूम पड़ रहा था इस स्टोर रूम में काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था टूटी हुई लोहे की सीढ़ियाँ पेंट के डिब्बे रस्सी खराब पड़े स्ट्रेचर और भी ना जाने कितने सामान यहाँ भरे हुए थे लेकिन उस लड़की को अच्छे से पता था कि उसे कहाँ पर जाना है वो स्टोर रूम में दाखिल होने के बाद इसके एक कोने में पहुंच गई वहां पर उसने अपना बैग पहले ही रखा हुआ था उसने बैग उठाया और उसमें से अपना फोन बाहर निकाला जैसे उसने फोन का स्विच ऑन करने के लिए अपना हाथ बाहर निकाला तो उसकी नजर अपनी उंगलियों पर लगे बैंडेज पर पड़ी उस लड़की का दिल एक बार के लिए बैठ गया एक बार फिर से उसका ध्यान उस भयानक मंजर पर चला गया जब उसकी उंगलियां काटी जा रही थी बेशक ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रूही ही थी पुलिस की नजरों से बचकर किसी तरह वो भागकर यहाँ पहुंची हुई थी उसने अपना फोन ऑन किया और फिर अपनी कटी हुई उंगलियों को इग्नोर करते हुए फोन के मैसेज को चेक करना शुरू किया मैसेज से उसे पता लगा कि ऑलविन हॉस्पिटल के रूम नंबर 606 में अभी भी पुलिस का कब्जा है दो दिन पहले वहाँ पर हुई मुठभेड़ के बाद अब तक पुलिस वहाँ पर छानबीन कर रही है उस पूरे फ्लोर को खाली करवा दिया गया है और उस फ्लोर पर जितने भी पेशेंट थे उन सभी को हॉस्पिटल के जनरल था सो रू ही तुरंत सीढ़ियों से होती हुई और बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर पहुंच गई वहाँ जाकर उसने जनरल वार्ड के गेट से अंदर झाक कर देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था रूम नंबर 606 चे में रह रहे, रहे मेंटल पेशेंट को भी इसी जनरल वार्ड में रखा गया था इस वक्त वार्ड के अंदर दो तीन लोग बैठकर कैरम बोर्ड खेल रहे थे ये ये मेरा है। 20, 30, 30 हो गया <laughs> वो अधेड़ उम्र का मेंटल पेशेंट जोर जोर से हंसे जा रहा था अच्छा तो ये देखो ये गई रानी <laughs> और अब एक दूसरे शख्स की भी आवाज़ सुनाई पड़ी ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि विक्रांत की ही थी और रूही ने दूर से ही देखकर उसे पहचान लिया लेकिन रूही फिर भी हड़बड़ाई नहीं और ना ही उसने यहां से भागने की कोशिश की दरअसल उसे यहां पर विक्रांत के अलावा कोई और पुलिस वाला नहीं दिख रहा था और उसे ये बात अच्छे से पता थी कि वो विक्रांत से बचकर नहीं भाग सकती इसलिए ऐसा कोई भी कोशिश करना बेकार है सो वह चुपचाप दबे हुए कदमों से आगे बढ़ने लगी ये देखो चचा रानी के साथ ये भी गया बन गया ना अस्सी अच्छा रुको रुको अभी मैं बताता हूँ उस अधेड़ ने फिर से कैरम बोर्ड पर पाउडर डालकर निशाना लगाना शुरू किया लेकिन तभी उसे अपने सामने रूही खड़ी नजर आई रूही को यहां पर देखकर उसकी आंखें चमक उठी उसका ध्यान कैरम से हटकर पूरी तरह रूही पर चला गया अरे मेरी बेटी आ गई अब मजा आएगा यह मेरी तरफ से खेलेगी मेरी तरफ से अब तुम जीत के दिखाना हम दोनों मिलकर तुम्हें कभी जीतने ही नहीं देंगे वो आदमी ताली पीट हंसने लगा कैसे हो पापा रूही ने उस आदमी के बालों को संवारते हुए कहा तू तू कहाँ चली गई थी तू यहां पर नहीं थी ना तो ये मुझे बार बार हराया जा रहा है अब तू भी खेल हमारे साथ ये क्या पी रहे हैं आप शराब पीने से मना किया था ना मैंने रूही ने लपक कर उस अधेड़ आदमी के बगल में रखे हुए गिलास को उठाते हुए कहा ओहो डोंट वरी शराब नहीं है ये कोल्ड ड्रिंक है बस है विक्रांत ने बीच में ही बोलते हुए कहा विक्रांत रूही की तरफ देख अजीब सी मुस्कान मुस्कुराया जा रहा था और उधर रूही की आंखों में अजीब सा डर देखा जा सकता था उधर वार्ड रूम के गेट की तरफ से हर्ष भी अंदर की तरफ बढ़ा चला रहा था। उसने अपने साथ हथकड़ी भी ले रखी थी वो रूही की तरफ बढ़ता जा रहा था लेकिन तभी विक्रांत ने उसे शारा करके रोक दिया और फिर रूही की तरफ ध्यान से देखने लगा अपने बूढ़े बाप को गले लगाने के बाद रूही विक्रांत के बगल कुर्सी पर बैठ गई <laughs> तुम्हारे पापा को तो कैरम खेलना भी नहीं आता सिखाया नहीं तुमने विक्रांत ने की तरफ देखते हुए कम्प्लेट किया लेकिन एक बात तो है ये तुम्हारे बाप हैं ये तो प्रूफ हो गया है रूही अजीब से नज़रों से विक्रांत की तरफ देखने लगी उसे विक्रांत की बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था पहले तो इनसे बोलो कि मेरी घड़ी वापस करे बहुत महंगी है वो मैं तो टाइम पास कर रहा था और ये आदमी मुझे ही लूटने पर लगा है पापा वापस करो रूही ने अपने बाप की तरफ देखते हुए कहा हाथ आगे करो हाथ आगे करो उस अधेड़ ने विक्रांत से कहा और फिर विक्रांत ने अपना हाथ उसके आगे कर दिया फिर अचानक से मानो कोई जादू हुआ हो विक्रांत की कलाई में उसकी घड़ी आकर फिक्स हो गई थी वाह ये तो कमाल का आदमी विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा ये तुम्हारा बाप भी काफी लेवल का चोर है ना सर प्लीज सर प्लीज सर उन्हें छोड़ दो, वो मर जाएंगे रोहि ने विक्रांत के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा अरे क्यों तुम तो भागोगे नहीं एक बार और भागो ना मजा आएगा सर प्लीज सर पापा को कुछ मत करिए वो मेंटल पेशेंट है मर जाएंगे वो सिर्फ मैं ही हूँ उनकी देखभाल करने वाली वो मर जाएंगे अगर मैं नहीं रही उनके साथ तो रूही की आंखें नम हो चुकी थी वो विक्रांत के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी जब विक्रांत की नजर उसकी कटी हुई उंगलियों पर पड़ी तो फिर रोहि के लिए थोड़ा दुख भी, हुआ। लेकिन इसके साथ ही ये भी जानता था की अगर रूही के साथ जरा सी भी लापरवाही की गई तो फिर वो तुरंत फरार भी हो सकती थी लेकिन अब विक्रांत ने उसका मजबूत नस पकड़ लिया था उसे पता था की कुछ भी हो जाए रोही अपने बाप को छोड़कर नहीं जा सकती कोई भरोसा नहीं तुम पहले ही मेरे साथ धोखा कर चुकी हो विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा नहीं सर मैं मैं झूठ नहीं बोल रही सर यकीन करो मेरा मैं झूठ नहीं बोल रही तो तू तो जेल से क्यों भागी सर अगर मैं ना भागती तो फिर मेरे पापा जिंदा ना बसते आप तो देख ही रहे हैं, वो मेंटल पेशेंट है यहाँ इलाज के लिए रखा है विक्रांत को रूही की हालत और उसके बाप की कंडीशन देख थोड़ा दुख हो रहा था रूही उसके सामने बैठी आंसुओं के साथ रोए जा रही थी अच्छा तो फिर अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूं तो फिर मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा और इस बार अगर तुमने झूठ बोला तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विक्रांत ने रूही को वार्निंग देते हुए कहा नहीं सर नहीं सब सच बताऊंगी मैं मैं झूठ नहीं बोलूंगी कुछ भी रूही ने हाथ जोड़ते हुए कहा सले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की गोली मार दूंगा गोली मार दूंगा हिलमत अचानक से रूही के बाप ने चिल्लाना शुरू कर दिया